संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान, चौहान, चौहान की बाल पान, कविता पानी और धूप। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहा से यह पानी किसने फोड़ खड़े बादल के की है इतनी शैतानी सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा उसकी मां ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आ जा जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसकी काका किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का बिजली के आंगन, आंगन में अम्मा चलती, चलती है कितनी तलवार कैसी, कैसी चमक, चमक रही, रही है फिर भी, भी क्यों खाली जाते, जाते हैं वार क्या अब क्या तक तलवार चलाना, चलाना माँ सीख नहीं, नहीं पाए इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए एक बार भी मां यदि मुझको बिजली के घर जाने दो उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार तब मां कर कोई सकेगा अपने ऊपर अत्याचार पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाएं अब न जेल खाना तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना काका जेल न जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार अब मत करना कभी विचार अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी, कुमारी चौहान, चौहान की बाल कविता पानी और धूप वाचक स्वर भारती परिमल